श्रीमदभागवत महापुराण दशम स्कंद अथक पंचाशतमोध्या काल यमन का भस्म होना मुचकुंद की कथा श्रीशु कु तम विलोक्य तिहान विवोडप दर्शनीयतम शाभं पीतकोशेय श्रीवत्सवशस कौस्तु मुक्तकंधर पृथुर्दीर्घ चतुर्बा नवकंजारुणे क्षण निमुदीत श्रीमत्सुकोल शुचिस्मत मुखारविंद बिभ्राणम सुकुंडल वासुदेवत्सलाभुजोरिंदक्षोवन माल्यति सुंदर लक्षण नारद प्रोक्त नान्यो भवतमर्हतियुस्लन पद्यां ज्योन दिरायु श्री सुखदेव जी कहते हैं पे परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वस्त्रचिन्ह सोभा पा रहा था और गले में कौस्तुभ मड़ी जगमगा रही थी चार भुजाएं थी जो लंबे लंबे और कुछ मोटी मोटी थी हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रतनारे नेत्र थे मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था कपोलों की छटा निराली ही थी मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला झिलमिला झलक रहे थे उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे वक्षस्थल पर का चिन्ह चार भुजाएं कमल के से नेत्र गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा थी वे सब इसमें मिल रहे हैं इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा निश्चित योगिना ऐसा निश्चय करके जब काल यमन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा हस्त प्राप्त हरिनाशे पदेक रणछोण भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए पलायनम नोचितम जातो नोचित अनुगत नयनम प्रापाता शुभ काल्यमन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई तुम परम यशस्वी यदवंश में पैदा हुए हो तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है परंतु अभी उसके अशुभ निश्चेष नहीं हुए थे इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका एवं तो भगवान तो नरम उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए उनके पीछे काल यमन भी घुसा वहा उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा शेते हसाधुवत, उसे देख उसे देखकर कालयवन ने सोचा देखो तू सही यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो साधु बाबा बनकर सो रहा है यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी सउत्थाय चिम तमद्राचि सनैरून्मिलोचनेश्राक्षी वह पुरुष वहा बहुत दिनों से सोया हुआ था पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखे खोली इधर उधर देखने पर पास ही काल खड़ा हुआ दिखाई दिया तुष्ट दृष्टपाते न भारत क्षण परीक्षित वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यमन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया राजोवाच ओ नाम कस्य किं तेजो राजा परीक्षित ने पूछा भगवन जिसके दृष्टिपात मात्र से काल जलकर भस्म हो गया वह पुरुष कौन था किस वंश का था उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था श्री को मानधात्री तनयो सुच सुलचकुंदा तो ब्रह्मण्य सत्य संघरह श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वे इक्श्वाकुवशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे वे ब्राह्मणों के परम भक्त सत्य संग्राम और महापुरुष थे एक बार इंद्रादि देवता असुरो से अत्यंत भयभीत हो गए थे उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की लब्धा स्वपालम राजन नाम जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गए तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा राजन आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है अब आप विश्राम कीजिए परित्यज्य राज्यम वीरा कामास्ते वीर शिरोमणे आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया सुतामाशिष्यो ज्ञातमंत्रि प्रजाश्चल नाधुना सं अब आपके पुत्र रानियां बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है सबके सब काल के गाल में चले गए हैं कालो बलिया बलिना भगवान स्वरो व्यय प्रजा क्रीडन पशुपालो यथा पशु काल समस्त बलवानों से भी बलवान है वह स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवस्वरूप है जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है वरम भण ऋतिय कैवल्य मद्यन एक भगवान विष्णुवरभ्य राजन आपका कल्याण हो आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है एव मुक्त सवै देवाहात परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए स्वाप जातम यस्तु मध्ये मध्य बोधये दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु मत उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा यवने भस्म साहित भगवान सात्वत आत्मान दर्शयामास मुचकुन्धा धीमते तमोक्य घनश्याम पीतकौशेयवास शीवस्त वक्ष संभ्राजत कौसुन विराजित चतुर्भुज रोचमानं वयजय चलया चारू प्रसन्न क्षणीय नृलोक सानुरागस्मित मृगेन्द्रोदार विक्रम राजा तेजस तस्कुर्धर्सम तेजस परीक्षित जब कालयवन युवन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण का शिव ग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र और गले में कौस्तुभ मड़ी अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे चार भुजाएँ थीं वैजयंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही थी मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे ओठों पर प्रेम भरी मुस्कराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए उनके तेज से हत हो सकपका गए भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे राजा ने तनिक संकित होकर पूछा मुचकुंदवाच को सम्प्राप्तो भानी संप्राप्तो विपने गिरी विचरस्यो पलाभ्याचरस्योरुक राजा मुचकुंद ने कहा आप कौन हैं इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोपो महेंद्रो वोकपालो परो पिवा क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है क्या आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल है मन्े ताम देवदेव पुरसहादीप प्रभया यथाम मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही है क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है वैसे ही आप अपने अंग कांति से जन्म कर्म गोत्र कथम यदि रोचते पुरुष यदि आपको रुचि तो हमें अपना जन्म कर्म और गोत्र बतलाइए क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। वयं तो इति हैंत्रबंधव यौवना स्वात्म प्रभो और पुरुषोत्तम यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इच्छ्वाकुवंशी छत्री हैं मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु मैं यूनाशुनंदन महाराजा मानधाता का पुत्र हूँ चिर प्रजागर शांतो निद्रोपहतेन्द्रियम के नाप्युत्थुना बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी उन्हें बेकाम कर दिया था इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द सो रहा था अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया सोपिभस्मे कृतो नूहनम आत्मीय नाप मना अन भ्रीमान लक्षित तो मित्र सातन अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया तेजसा तेज्येण भूर द्रष्टुम न शक्नुम महाभाग मानी जो महाभाग आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं आपके परम दिव्य और असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं सकता एवं संभाषितो राजा भगवान भूत भाव प्रत्याह मेघनाद मेघनादीर जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा भगवान वाच जन्म कर्माधानी सन्ती मेघ सहस्रशह न शक्यु संख्या अनंतमा या भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रियमुचकुन्द मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम है वे अनंत हैं इसीलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता क्विद्रजान सिम पार्थिवा नुरु जन्म नमे गुण कर्मा नमे है संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता काल त्रयोपन्ना जन्म कर्म अनुक्रमन तो नैवा गी पर राजन सनक सनंदन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं परन्तु कभी उनका पार नहीं पाते तथाप्यतना शृणुस्वत तो मम विज्ञा विरंचे न पुरा हम धर्मगुप्त मेरे भाराय माम असुर छया था। प्रिय मुचकुंद ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ सुनो पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी